सफल प्यार का चलता नमस्कार आप सुंदर एफएम इस कार्यक्रम िस सोलह गते तेईस श्रावण सोमवार आज है और विक्रम संवाद दो हजार चौरातर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा श्रावण सोमवार आज है और इस्लामी इजरी चौदह सौ अड़तीस चौदह जिलकद पीर आज है इसके साथ ही श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन इस त्यौहार के साथ साथ ही रविंद्रनाथ ठाकुर वासुदेव शरण अग्रवाल और एस एम स्वामीनाथन इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही रविंद्रनाथ ठाकुर गुलशन बाहुरा इन सभी का पुण्य दिवस है और इसके साथ ही सांस्कृतिक दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है तो चलिए आज के दिन फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की और कार्यक्रम के शुरुआत में आपके लिए ये खूबसूरत गाना आप सुनाए हैं सुनते रहो मस्कर रहते रह सबसे सारे जीवन के सपने चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर सबसे सारे जीवन के सपने चू आंखों में नींद ना मन में छना है एक हजार मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है हैं एक डाली के फूल मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल हाँ देखो हम तुम दोनों है एक डाली के फूल मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल आ, मेरे पास आ कह जो कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है फूलों का तारों का सबका कहना है दरते नहीं है ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं सुखी है चाह तो दुख भी सेना है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 नमस्कार आप इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे आइए आगे बढ़ते हैं और रक्षाबंधन का जो पर्व है हम सभी लोग मनाते हैं बड़ी खुशी से और इसको खास करके जो शास्त्रों में है पुरानों में है इसके अलग अलग प्रासंगिक जो चीजें है रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन के रूप में दिखाया गया है जैसे वामन अवतार में भी रक्षाबंधन का एक कहानी है और इसके साथ ही इंद्र और महारानी सची का भी भविष्य पुराण में इस कहानी को दर्शाया गया है और महाभारत संबंधित कहानियाँ भी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है रक्षाबंधन का ऐतिहासिक प्रसंग भी है और रक्षाबंधन चंद्रशेखर आजाद का प्रसंग भी है और इसके साथ ही रक्षाबंधन साहित्यिक संदर्भ में भी बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेखनीय है और इसके साथ ही आज के जमाने में भी फिल्मी दुनिया में भी रक्षाबंधन का एक अलग प्रसंग जो है फिल्मों में दिखाया जाता है और इसके साथ ही उसके जो गीत बने हैं वो भी आज अमर हो गए हैं लोग इस गीत को अच्छी तरह से गुनगुनाते हैं जैसे कि राखी और रक्षाबंधन पर अनेक फिल्में बनी हैं और अत्यधिक लोकप्रिय भी हुई है और उनमें से कुछ एक गीत तो बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के दिल में बस गए हैं जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत लोकप्रिय गीत आज भी दर्शकों को नहीं भूलता है वो भाई बहन के स्नेह पर सबसे पुरानी और लोकप्रिय फिल्मों से एक है जिसको 1959 में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था छोटी बहन इस फिल्म का एक गीत जैसे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना आज तक जनमानस पर वो गीत का प्रभाव बना हुआ है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाना आप सभी के लिए और इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुए मैं आपको बताता रहूँगा आप सुना है रीड मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए भैया निभाएगा तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना ये मेरा की रात तेरा भैया निभाए देख पने एक सपना जब तेरी बारात आएगी अंगना दिन रात देखे पने एक सपना जब तेरी बारात आएगी अंगना तीर माती पे लुटा के तारों के चारे सजाएगा मेरी बहना मेरा की राज तेरा भैया के फूल है सारे एक दूजे को जान से प्यारे प्यार का बंधन पीत की डोरे प्यार का बंधन पीत की डोरी कोई कैसे कभी तोड़ पाएगा मेरी बहना ये रात देख लाज तेरा, तेरा भैया निभाएगा मुस्कुराए तू पास हो या दूर कहीं जाए सारी उम्र तो यूं ही मुस्कुराए तुझ पे कभी जो कोई आ जाए कुछ पे कभी जो कोई आज आए जान से भी खुशी पे लुटाएगा मेरी बहना ये राखी की राकी तेरा भैया निभाएगा तुझे दिल से कभी ना भुलाए मेरी बहना ये राखी की जाच तेरा फैया भैया विभागा मेरी बहना ये राखी की जाच तेरा भैया विभाएगा नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जैसे कि बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आप सुन रहे थे और इस तरह से कई फिल्मों में जो है अलग अलग 1959 का मैंने बात की थी और उसके बाद 1962 में एक फिल्म आई जिसका नाम राखी था और इसके निर्माता थे भीम सिंह और कलाकार थे अशोक कुमार वैदा रेमन प्रदीप कुमार और अमिता तो इन लोगों के बीच में एक फिल्म जो बनी थी राखी नाम का फिल्म 1962 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर रहा और उसका एक जो गाना है वो बहुत ही हिट रहा जिसका टाइटल था राखी धागो का त्यौहार बंदा हुआ एक एक धागों में भाई बहन का प्यार तो इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण ने एक गीत लिखा था जो गीत को मैंने अभी बताया आपको उनकी इस लिखा में इनकी जो लेखनी है वो इतने प्रभावित लोगों को किया कि ये गीत बहुत ही पॉपुलर रहा और आज भी लोग इस गीत को बड़े प्यार से सुनते हैं तो आइए सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी रक्षाबंधन के इस त्यौहार को मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में 1969 में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर इसे सांस्कृतिक दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था और तब से संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक दिवस श्रावण महीने के दिन मनाया जाता है यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन मनाया जाता है और इस दिन को इसीलिए चुना गया था कि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण क्षेत्र शुरू हुआ था और इसी दिन वेद पाठ का आरंभ भी होता था तथा इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का शुरुआत किया करते थे और खास करके पौष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था और प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था इसीलिए इस दिन को सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो आजकल देश में ही नहीं विदेश में भी सांस्कृतिक उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है और इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों का भी योगदान बहुत अच्छी तरह से मिलता है आप सुना है रिडमोड वन नाइनटी पर सफर so इस कार्यक्रम को और जैसे कि हमने बात की आपको फिल्मों में जो है बहुत ही अच्छी तरह से इन इस त्योहार को तो गीत है जैसे कि बहुत ही अच्छा फ़ील कराता है तो आइए ऐसा ही खूबसूरत गीत अभी आपको सुनाते हैं तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए सुनते रहो, रहो। मे भाई बहन का प्यार राखी धागों का त्यौहार राखी धागों का त्यौहार बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार राखी धागों का त्यौहार राखी का भार कितना तोमल कितना सुंदर भाई बहन मन की आशाएं हैं राखी के ये तार राखी आगों का त्योहार राखी आगों का त्यौहार तुझे ना बुरी नजरिया लागे मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमर याद लागे धनु पराया फिर भी मिलूंगी साल में तो एक बार राखे आगों का त्योहार राखे आगों का त्योहार नमस्कार आप सुंदर 90.4 सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और चार बजकर उन्तीस मिनट हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ इस कार्यक्रम में तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फिल्मी दुनिया में किस तरह से इस रक्षाबंधन के त्योहार को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है उसके बारे में बात कर रहा था और एक फिल्म आई थी नाइनटीन में और ये फिल्म का नाम था हरे रामा हरे कृष्णा और ये भी भाई बहन के प्यार पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म का गीत जो है जो शुरुआत में ही कार्यक्रम की शुरुआत में हमने प्ले किया था आपके लिए फूलों का तारों सब का सबका कहना है एक हज़ारों में मेरी बहना है तो ये किसे नहीं याद होगा और इस फिल्म में जो है उस समय के करंट सिचुएशन को दिखाया गया था और जैसे कि लोग उस समय काफ़ी जो है नशे की हालत में यूथ ज़्यादातर गुमा करते थे तो उन चीज़ों को किस तरह से कम किया जाए और फिर भाई बहन का प्यार जो है किस तरह से उन चीज़ों से उन्हें अलग माना उस दलदल से निकाल कर ले आता है वो इसमें बताने की पूरी कोशिश की गई थी और बहुत ही अच्छा एक पिक्चराइजेशन किया गया था जिस देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था ये पूरा फिल्म देवानंद पर फोकस किया गया था और उनकी एक बैन उसको बताया गया था और वो किस तरह से एक गैंग के अंदर मिक्स हो जाती है और फिर अपने बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं तो ये सारी चीज़ें भाई को पता चल जाता है तो भाई उस बहन को फिर से अपने प्यार की डोर से किस तरह से उस दलदल -दल से निकालता है ये बहुत ही अच्छी तरह से उस फिल्म में पिक्चराइज किया गया और देवानंद का बहुत ही अच्छा एक्टिव रोल उसमें दिखाया गया था तो आइए आगे बढ़ते हैं आप सभी को मैं बात कर रहा हूँ रक्षाबंधन का फिल्मों के जरिए किस तरह से उसे बताया गया था और साथ ही साथ संस्कृति का समृद्ध साहित्य भी आज ही के दिन यानि इस दिन से शुरुआत हुआ था और भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली सुरुचिपूर्ण सुखद भावों को उत्पन्न करने वाले शब्दों के समूह को जन्म देने वाली ऐसी भाषा सुशोभित है जिसे देव की प्रतिष्ठा प्राप्त है और देश के उपलब्ध समस्त साहित्य में एक बहुत ही साहित्य सर्वश्रेष्ठ एक सुसंपन्न चीज है भारत ने नहीं बल्कि विदेश में भी इस भाषा की प्रतिष्ठा का मुख्य कारण इसका समृद्ध साहित्य व इसकी कर्ण ध्वनि है जो इन शब्दों को सुनने के बाद लोगों को मिठास यानी एक अंदर की फीलिंग आती है कि सचमुच ये कुछ अपनापन लगता है तो सांस्कृतिक ज्ञान संपन्न सभ्यता और अनुशासन जो है मधुर एवं सरल भाषा में जब बताया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है और इन भाषाविद्यों ने भी माना है कि ये ग्रीक लैटिन इत्यादि भाषाओं से भी प्राचीन है वो है देवनगरी लिपि जिसपे लिखे जाने वाले इसकी जो वर्ण अक्षरों और उनके बनाने वाले शब्द उच्चारण पर बहुत ही अलग एक कन चीज़ें होती है जहां पर एक मिठास लगता है हर हर व्यक्ति चाहता है कि इसे सुनता रहे तो ऐसे निरंतर इन चीज़ों को देखा जाता है संस्कृति में तो आज जन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साधन जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है उसकी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में भी चुना गया है और जिस पर जर्मनी में काफ़ी अनुसंधान चल रहा है और कुछ किया भी गया है तो आधुनिक और विराट स्मारक क्षमता वाले जो चीज़ें हैं हमारे इस भारत देश में है और शुरुआत में सोच विचार कर जैसे कि संस्कृत है उसमें वेद और उनकी साहित्य जो है बहुत ही पॉपुलर है तो आइए ऐसे ही कुछ खास बातें हमारे भारत देश में है हमारी संस्कृति में है जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे लेकिन अभी और एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो एक भाई बहन का प्यार पर आधारित है बहुत ही खूबसूरत गाना है और ये बहुत ही पुराना फिल्म है मजबूर फिल्म का आपके लिए खास गाना सुनते रहो मुस्करो का देखा तूफान को कश्ती डूबोते हुए देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए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 एक दिन बिगड़ी किस्मत जाएगी एक दिन बिगड़ी किस्मत सवर जाएगी ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी गम न कर जिंदगी यू गुजर जाएगी रात जैसे गुजर गई सोते हुए नहीं मैं नहीं देख सब तुझे रोते हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए एक दिन खेल कांटों से कलिया पिरो हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए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 नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबा नाइन एफएम पॉइंट फोर एफ सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना मजबूर फिल्म का आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और भाई बहन का एक अटूट प्यार को इस गाने में दर्शाया गया था तो आइए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से मैं बात कर रहा था संस्कृत भाषा के बारे में और साहित्य अत्यंत विशाल और व्यापक है गद्य पद्य और चंपू तीनों रूपों में मिलता है और जिसमें तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब दर्शाता है और विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसी भाषा का प्रयोग किया गया और इसके अतिरिक्त जैसे कि आयुर्वेद यजुर्वेद समवेद और बहुत सारे जो वेद बने हुए हैं उसमें जो संस्कृत भाषा को प्राथमिकता दी है उनकी रचनाओं को हम जब सुनते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे बीच में आता है शिक्षा कल्प व्याकरण और छंद ज्योतिष वेदंग न्याय और इस तरह के कई वैश्विक संख्या योग भी इसमें सम्मिलित है और आस्तिक दर्शन जैन बौद्ध नास्तिक दर्शन सभी इसी भाषा में सबसे पहले आए हैं उपनिषद की यादों में अगर हम जाएँ तो उसमें जो कहानियाँ बताई जाती हैं वो भी संस्कृत में है और इसके साथ ही धर्मशास्त्र, पुराण महाभारत लेकर रामायण से बहुत सारी चीज़ें जो बनी हुई है वो इसी भाषा में बनाई गई हैं और सभी साहित्य विषय अनुसार संस्कृति के सरल और बहुत ही क्लीन और क्लियर रूप में प्रकट करते हैं जिसकी वजह से आज भी लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं और अपने काव्य नाटक में या फिल्मों में इन चीज़ों को बखूबी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि उदाहरण के तौर पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम लोग देखते हैं रामचरितमानस का आधार रामायण है महाभारत के साथ ही समस्त उपनिषद की कहानियां जुड़ी हुए 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि ऐसी भाषा में लिखे गए हैं इसीलिए आज के दिन को सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और ये नाइनटीन में एक फिल्म आई थी जो धर्मिंद्र पर पिक्चराइज किया गया था बहुत ही सुपरहिट फिल्म जिसका नाम था रेशम की डोर नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये रक्षाबंधन के ऊपर आधारित फिल्म बनी हुई है और इसमें सुमन कल्याण पुरी द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा गया था भाई ने बहन ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है प्यार के दो तार से संसार बांधा है तो ये गाना जो है उस समय बहुत ही लोकप्रिय रहा लेकिन आज भी लोगों के दिलों को उतना ही प्यारा लगता है जितना उस समय लगता था तो आइए ये बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुना है रिडमोन नाइन पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो कार आप सुन रहे रेडियो सफर इस में आप बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत पर पिक्चराइज किया गया था यह सुपरिट गाना आपने अभी सुना नाइनटीन सेवेंटी फोर का आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैं संस्कृति के बारे में बात कर रहा था और भाषा जो है साहित्य अधिक व्यापक है जिसके बारे में हमने अभी बात किया रामायण महाभारत इन सारी चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक सीख हमको मिलती है और विश्व की अन्य जो भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा इसको कहा जाता है और लैटिन और ग्रीक साहित्य अन्य भाषाओं की तरह समय के साथ इसकी जो है जैसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है समय के साथ खत्म हो जाती लेकिन ये चीज़ें जो है संस्कृति जो है खत्म नहीं हुई और इसका कारण भारत का वैभव तो है, है लेकिन भारत की अन्य भाषाएँ जैसे कि हिंदी है मराठी है सिंधी है पंजाबी है तेलुगु है उड़िया है और पंजाबी है आदि का जन्म भी इसी के वजह से हुआ था और इसी के द्वारा बताया जाता है तो हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं और बौद्ध व जैन संप्रदाय के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही है और हिंदू बौद्धियों और जैनियों के नाम भी संस्कृत भाषा पर आधारित होते हैं अब तो नाम रखने का जो फैशन चल पड़ा है प्राचीन काल से अब तक भारत में यज्ञ और देव पूजा संस्कृत भाषा में ही होते हैं और यही कारण रहा कि तमाम षड यंत्रों के बाद भी संस्कृत को भारत से दूर नहीं किया जा सका ये दैनिक जीवन में उपयोग होती रही है और भले ही कुछ समय के लिए पूजा पाठ तथा अन्य चीजों के साथ सिमट कर रही गई हो लेकिन समय के साथ अब फिर इसकी जो है पॉपुलरिटी इसकी जो स्वीकारता है वो बढ़ती जा रही आज भी पूरे भारत में संस्कृति के अध्यापन से भारतीय एकता में एक मजबूती बनी रहती है और इसके लिए जो लोकल है और वोट बैंक की राजनीतिक छोड़कर आगे आना होगा और इन सभी चीजों को जब हम लोग देखते हैं तो फिर से इन चीजों को जब हम लोग अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे तो फिर जनमानस में एकता बनी जाएगी तो इस तरह की ये बहुत ही सबसे प्राचीन भाषा है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं आप सभी को रक्षाबंधन के बारे में फिल्मों में जैसे कि बहुत सारे फिल्में हैं जिसमें गीत जो है रक्षाबंधन पर बने हुए हैं रक्षाबंधन पर फिल्में भी बनी हुई हैं और एक फिल्म आया था पुराने नाइनटीन के बीच में ही चंबल की कसम ये नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा अलग लगेगा चंबल की कसम इस नाम से पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ डाकुओं का एक समूह होगा और उसके द्वारा एक कहानी होगी तो ऐसा ही कुछ ये चीज उसमें दिखाया गया है और उसमें गाना जो खास याद आता है रक्षाबंधन पर चंदा मेरे भैया से कहना बहना याद करे ये गीत भी आज तक हम सभी के दिल में बसा हुआ है तो ये ऐसा ही खुश बहुत ही खूबसूरत गाना फिर से मैं आप सभी को उस चंबल की कसम की याद दिलाते हुए ये भाई बहन का प्यार किस तरह से इस गाने में दर्शाया गया है वो सुनते हैं अभी आप सुन रहे हैं रीड मधन नाइन पॉइंट सुनते रहो मस्करे रहो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा जो फील है वो हो रहा है आप सभी रक्षाबंधन का त्योहार अच्छी तरह से मना रहे होंगे और साथ ही साथ रेडियो मधुबन को सुनते हुए आप उस रक्षाबंधन के प्यार में खो गए होंगे भाई बहन का एक अटूट प्यार जो अलौकिक प्यार है जो बहुत ही सुंदर है उस प्यार में खो गए होंगे तो ये बात कर रहा था मैं सांस्कृतिक और रक्षाबंधन की कुछ खास बातें आपको सुना रहा हूँ और जैसे कि कहते हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब हिंदी होता है वैश्वीकरण के बाद में भारत में जहाँ अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है वहीं पर विदेश में संस्कृत का झंडा बुलंद हो रहा है हाल ही में आपने टी में देखा होगा एक बार सुषमा स्वराज जी ने भी इन चीज़ों को कंप्यूटर की जो भाषा है वो संस्कृत है और उसके लिए बहुत उपयोगी हैं ये चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की और बकायदा जो संस्कृत के श्लोक है उसको बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने व्यक्त किया था अपने भाषण में और यहाँ पर अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारे जो विशेष एक स्वामी जी भी बैठे हुए थे और एक भाई साहब बैठे हुए थे उन तीनों को सम्मानित किया जा रहा था मंच पर और उस समय विशेष रूप से ये संस्कृत की बात वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई थी और आप सभी ने देखा भी होगा सुना भी होगा अगर नहीं भी सुना देखा होगा तो लेकिन ये चीज है भाई संस्कृत अपने आप में कंप्यूटर को भी एक बहुत ही उपयुक्त भाषा कंप्यूटर में माना गया है और जिस तरह से देश विदेश में समय समय हुए तमाम और जो रिसर्च है जो शोध है उसने भी स्पष्ट किया है कि संस्कृत वैज्ञानिक समत भाषा है शोध के बाद सिद्ध हुआ कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त भाषा भी संस्कृति है विश्व की एक वैज्ञानिक संस्था नासा ने भी लंबे समय से संस्कृत को लेकर रिसर्च कर रही है और दुनिया के कई क्षेत्रों में संस्कृत का अध्ययन कराया भी जा रहा है इसके अलावा कई विदेशी संस्कृत सीखने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं तो ये सब चीजें क्या बता रही है आपको <laughs> तो आप समझे गए होंगे ये सब चीजें जो है भारत की जो संस्कृत भाषा है उसके प्रति कहीं ना कहीं उस पर रिसर्च उससे उसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग अब जानना चाहते हैं तो वहीं ये चंबल की कसम इस गीत को आपने सुना और सबसे पहला मैंने एक गीत सुनाया था फूलों का तारों का दोनों फिल्म में कॉन्ट्रास्ट कैसा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा फूलों का तारों का जो हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म आई थी उसमें बहन भटक जाती तो भाई उसे प्यार से रास्ते पर लेके आता है और यहाँ चंबल के घाटे में रिवर्स हो जाता है यानि भाई भटक जाता है तो बहन रक्षाबंधन के प्यार से उस भाई को सीधे रास्ते पर ले आती है तो इस तरह की कई जो मज़ेदार किस्से हैं फिल्मी दुनिया में बताया गया है भाई बहन के प्यार पर तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुन रहे हैं रीडो मत वन नाइन्टी पॉइंट फोर फाइव सुनते रहो Me too. You. सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम्स इस कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और जहाँ पर मैं बात कर रहा था संस्कृति का पोलैंड की एक ही एक परिवार आया था और वो पूरा परिवार जो है अब संस्कृतमय हो गया है और उनके परिवार में जो बातचीत होती है वो भी संस्कृत में ही होती है और संस्कृत में रुचि की रुचि बीस साल पहले जगह थी और वो अपने पति के साथ यहाँ पर भारत घूमने आए थे और बनारस के घाट पहुंचे थे। यहाँ गूंज रहे वेद मंत्रों से प्रभावित होकर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्ण आनंद संस्कृत विद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय से रुचकी ने संस्कृत भाषा और भारत की संस्कृति को पहली बार बहुत करीब से जाना और इसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा और देवभाषा से प्रेरित होकर उसने पूरा संस्कृत विश्वविद्यालय से डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रसाद पाठक के निर्देशन में 2006 में पीएचडी भी किया तो ये एक भारत की जो संस्कृति है उसके प्रति जो प्यार है विदेशी लोगों का भी दिखता है और इस तरह से ये बातें हैं और इसके साथ ही चलिए अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त का और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गाना अनपढ़ फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सभी बहनों के लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो